कथा जगत राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम इसमें सुनते हैं आदिवासी जीवन और परियावरन से जुड़ी एक कहानी सुगिया एक थी प्यारी सी छोटी सी लड़की नाम था सुगिया अपने भाइयों की अकेली बहन बहुत ही लाडली सुनो सुनो Ki suno, suno, sugiya ki Kahaani Suna-suna Sugiya ki Kahaani Apeni bhaiyo Ki vodulari Thin Aankhon ki putli Se adik p'yari Thin Suna-suna भाई जंगल में जाते लकड़ियां काटते करंज महुआ और चार के फल बीनते घर लौटते धोने पत्तल बनाते और बेचने के लिए बाजार ले जाते भाइयों के बाजार जाने के बाद बहन बांस की टोकरियां बुनती एक दिन की बात है वह बैठा कितनी देर से काऊ काऊ कर रहा है लगता है बेचारा भूखा है इसे रोटी का टुकड़ा खिलाऊं ले ले आजा आ आ, आ आजा सुगिया अरे ओ सुगिया अरे यहां बैठी बांसुरी बजा रही है हैं अरे टोकरियां बन गई कि नहीं हम्म बांसुरी भी नहीं बजाने देते अरे बजा लेना बाबा बजा लेना पहले टोकरी तो ले आ जरा बाजार ले जाएं हमारे भी दोने तैयार हैं ले आई ओफो भैया तुम हमेशा हड़बड़ाते रहते हो ये लो अच्छा हम बाजार जा रहे हैं ठीक है भैया शाम से पहले आ जाना हां मैंने इसको बेकर रोटी थी फिर काऊं करने लगा अरे अब क्या है हम्म ये तो बरकत का फल है अच्छा <laughs> तो कौवे मियां मेरे लिए रोटी के बदले बरकत का फल लाए हैं <laughs> धन्यवाद धन्यवाद आहा ये तो बड़ा मजेदार है <laughs> अब ये रोज की बात हो गई सुगिया कौवे को रोटी खिलाती कौवा उसके लिए बरगद का फल लाता लेकिन सुगिया सोचती कि उसे ढेर सारे फल खाने को मिलने चाहिए एक दिन रोज की तरह कौवा सुगिया के पास बरगद का फल लेकर आया सुगिया ने उससे उस जंगल का पता पूछा जहां बरगद के फल लगते थे कौवे मियां कौवे मियां Làté ho phal rôz yaha Kaué miya, kaué miya Làté ho phal rôz yaha Kahan se làté ho ye phal Dil mera jaata hai machal कहां से लाते हो ये फल दिल मेरा जाता है बचल जब सुगिया ने पूछा तो कौवे ने जवाब दिया है तो ये एक राज की बात हो जाएगी अभी ज्ञान ये जो है पर्वत साथ उनके ऊपर अपने भाइयों को लेना साथ साथ ढोड़ पाओगी बरगद क्या भैया आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है फुटकल का साग और गोडाखान का भात अरे वाह वाह वाह वाह वा, इतनी चीजें जरूर कोई खास बात है वो भैया भैया वो अरे क्या बात है री सुगिया अभी क्या है बहना बता ना मैं तुमसे नहीं बोलती क्यों क्यों क्यो, क्यो, क्या, क्या बात है सुनती हूं बरगद के साथ पेड़ सातों पहाड़ों के सातों जंगलों में सर्वश्रेष्ठ है या मेरे हट्टे कट्टे भाई मुझे वहां नहीं ले जा सकते अरे क्यों नहीं भाई क्यों नहीं अरे तू हमारी इकलौती बहन है गली चल पड़ेंगे सवेरे सवेरे ढूंढ निकालेंगे वो ले गया आ गया बरगद का जंगल हां अब तू जी भर के बरगद के फल खा मैं पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों को हिलाता हूं और मैं तो ऊपर ही खा लूंगा आराम से भैया चल आराम से अरे अच्छा लो भैया वाह कितने मजेदार हैं ये फल अब वापस चलें नहीं पहले कहीं पानी पी लें अब तो प्यास लगने लगी है अरे वो देखो उधर कुछ बगुले उड़ रहे हैं जरूर आस-पास कोई झरना बहता है चलो लोग वहीं पानी पिएंगे चलो मुझे प्यास नहीं है आप लोग पीकर आ जाओ मैं तब तक यहीं बरगद के जटाओं में झूला झूलती हूं और पास scenery पर तभी उधर एक बूढ़ा भिखारी गुजरा अरे इस जंगल में ये किसकी आवाज है हा? रे रे इसके शरीर पर तो घाव भी हैं कितना खून बह रहा है बूढ़े को दया आई उसने सोचा अगर यहीं पर पड़े रहे तो खून बहुत निकल जाएगा और लड़की के प्राण संकट में पड़ जाएंगे सो वो सुगिया को अपनी बैलगाड़ी में लिटाकर अपने गांव की ओर चल पड़ा जब सुगिया के भाई बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो अरे तो नहीं है कहां गई हमारी बहन सुगिया ओ नहीं दिखती हमारी फूल सी कहां गई ये है अरे कोई किसी जंगली जानवर ने तो नहीं नहीं नहीं आ, ऐसा नहीं हो सकता अरे चलो चलो घर चलें शायद अकेली ही घर चली गई हो भगवान करे ऐसा आ, ही आ, आ, हो चलो आओ देखो घर पर बैठा है घर पर और इधर 4 दिन बाद सुगिया को होश आया मैं मैं, मैं कहां हूं तुम मेरे घर में हो बेटी शुक्र है तुम्हें होश तो आया लेकिन बाबा अब तुम ठीक हो जाओगी सोचता हूं सुबह होते ही तुम्हारे घर खबर कर दूंगा कहां रहती हो बेटी सहारो गांव कारू नदी के उस पार पतराहातू के पीछे हां ठीक है अब चिंता की कोई बात नहीं मैं आज ही जाऊंगा तुम्हारे गांव सुगिया ओ सुगिया क्या हुआ बाबा बोलते क्यों नहीं गए नहीं मेरे गांव कहां बताऊं बेटी तुम्हारे गांव गया था तुम्हारे भाई तो गांव छोड़कर चले गए हैं शायद तुम्हारी तलाश में गांव छोड़कर चले गए हे भगवान अब क्या होगा ओ पत्नी रोती काहे को है मैं हूं ना तुम्हारे पिता समान धीरे धीरे कब कभी ना कभी तो मिलेंगे ही बस अब चुप हो जा चुप हो जा। चुप जा। चुप बूढ़े बा बने सुगिया के आंसू पोछे प्यार कीया बूढ़े बा बने सुगिया के आंसू पोछे प्यार की ya buṛhe ba bane sugiyake wahi uski beti thi ab wahi uski beti thi wahi uski beti thi wahi uski beti thi सुगिया फिर वहीं रहने लगी बूढ़े बाबा ने सुगिया के आंसू पोछे प्यार कीया बूढ़े बाबा ने सुगिया के सुगिया बूढ़े बाबा के साथ रहने लगी मगर सुकिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनका गुजारा भीख पर चले एक दिन अरे वाह मेरी बेटी तो खूब बांसुरी बजाती है हां अच्छा बाबा एक बात कहूं हां कह मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता बाबा कि तुम भीख मांगो बै... तू बता इस उम्र में मैं क्या करूं बाबा मुझे बांस की बहुत अच्छी-अच्छी टोकरियां बनानी आती हैं यहां घर के आसपास बहुत सा बांस भी होगा हुआ है ए, मैं टोकरियां बनाया करूंगी और तुम बाजार में बेचना ठीक है ऐसा ही करेंगे सच पापा अब बेटी तू जो धुन बजा रही थी ना मुझे भी सिखा दे अच्छा आप भी सिखेंगे, तो मैं आपके लिए भी बना दूँगी एक बांसुरी। हाँ, बना देना। अच्छा बाबा। अब जरा फिर से बजा तो वो धुन। अब भी बजाती हूँ। इस तरह वो बुढ़ा रोज बाजार जाता। बांसुरी बजाता। अच्छी धुन के कारण लोग उसके पास आते और उसकी अच्छी बिक्री हो जाया करती थी एक दिन वो रोज की तरह बाजार गया बाजार में सुगिया के भाई भी थे अरे अरे भैया देखो देखो कोई बांसुरी पर वही धुन बजा रहा है जो हमारी बहन सुगिया बजाती थी वो देखो वो तो एक बूढ़ा टोकरी वाला है चलो चलो उससे पूछते हैं शायद सुगिया का पता मिल जाए हां उसे ये पूछते हैं आओ चलो आओ पूछते उससे बाबा हां बाबा तुम बांसुरी पर बहुत मीठी धुन बजाते हो हां बाबा ये धुन तुम्हें किसने सिखाई बाबा मेरी बेटी ने आपकी बेटी ने क्या नाम है उसका सुगिया सुगिया बाबा सुगिया तो हमारी बहन का भी नाम था हां बाबा अरे अच्छा तो वही तुम्हारी बहन है जो मुझे जंगल में मिली थी हां बहुत जंगल में और है तो Bhai, baba, sab bhai bure baba aur sugiyan sab bhai bure baba aur sugiyan ek saath miljul सुगिया अभी सुन रहे कार्यक्रम परियोजना निर्देशन सुश्री जयचंदीराम विशेष संयोजन संगीत एवं गायन अजीत थुरु आले क्षमा कलाकार नीरज शर्मा भार्गव शांति एस राजेश आहूजा हर्ष बाला और सुचित्रा गुप्ता ध्वनिंकन सतीश और दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन वंदना अरिमर्दन